यदि यदु वंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा अतः मैं सात रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा जिस प्रकार मैंने द्वारिकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूं मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए तथा आप इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा भगवान वासुदेव के यूं कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया इधर द्वारिकापुरी में रात दिन विनाश के सूचक दिव्य भाव अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा देखो यह अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा भगवन अब मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए आज्ञा दें मैं समझता हूं आप इस समस्त यदुकुल का संहार करना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं श्री भगवान बोले उद्धव जी तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रीका आश्रम तीर्थ में चले जाओ वहां श्री नर नारायण का स्थान है वहां की भूमि बड़ी पवित्र है उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा भगवान के यूं कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए तदंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरापान किया पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया जिससे विनाश करने वाली कलाहागनी प्रज्वलित हो उठी देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ कर दिया जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली उनके हाथ में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे प्रद्युम्न सांब कृतवर्मा सात्य के अनुरोध पृथु विपृथु चारु वर्मा सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हो आया अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मुसल बन गई उस मुसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का जयत्र नामक रथ दारुक के देखते-देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया उसमें जुटे हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए फिर शंख चक्र गदा श्रांग धनुष दोनों अक्षय तुडिर और खंग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए छण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री ने दारुक से कहा तुम द्वापर में जाकर यह सब वृतांत वासुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो जी चले गए ये दुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्य और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा अतः आप लोग यहां से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें जब अर्जुन द्वारिका से निकले तब कोई भी वहां न रहे सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं दारुक तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी यह बात कहो द्वारिका में जो स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे यह कह अर्जुन को साथ ले तुम द्वारिका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना अब यदकुल में अमृत कुमार दजनाव होंगे यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथन अनुसार वहां से चला गया उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान ब्रज को यदुवंशियों का राजा बनाया उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परब्रह्म को अपने अवतार में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योगयुक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठ गए वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला उसने मूसल के बचे हुए लोहखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को भेद डाला जब वह उनके समीप आया तब वे उसे चार भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा प्रभु प्रसन्न होइए मैंने अनजान में हिरण के धोखे से यह अपराध किया है अतः क्षमा कीजिए तब भगवान ने उससे कहा व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा भगवान के इतना कहते ही वह वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक को चला गया उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविद गति को पार करके अपने आत्मा को अभय अचिंत्य अमल अजन्मा अजर अविनाशी अप्रमेय अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधिवत प्रेत कर्म और देहिक संस्कार किया फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारिका से बाहर निकले कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थीं उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे-धीरे चले भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युलोक में जो सुधर्म सभा मनाई थी वह और पारजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलीन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारिका को डुबो दिया केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डूबता वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पापकों का नाश करने वाला है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त यह पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है अर्जुन द्वारिका वासियों को साथ ले प्रचुर धन धान से संपन्न पंचनद पंजाब देश में जा पहुंचे वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला वहँ बहुत से लुटेरे रहते थे उन्होंने देखा एक मात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ हिस्तियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लो उत्पन् हुआलो से उनकी विचार शक्ष नष्ट हो गई। अत वे अत्यंत दुर्दम पापाचारी आभीर एक होकर आपस में सलाह करने लगे।